CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेली पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें भाग 3 <laughs> <laughs> बच्चों बच्चों अब एक पहेली हो जाए ठीक है पहेली हो जाए yes, yes. Yes. आप लोग तैयार हैं हां आर यू रेडी यस तो हम भी तैयार हैं जरा ध्यान से सुनिए एक पैर से मैं तो चलती क्या एक पैर से मैं तो चलती पैर के निशान बनाती हूं पैर के निशान बनाती हूं कागज से है मेरी दोस्ती कागज से है मेरी दोस्ती बोलो दो क्या कहलाती हूं बोलो क्या कहलाती हूं सोचो सोचो सोचो <स लग> एक बार फिर से एक पैर से मैं तो चलती पैर के निशान बनाती पैर हूं पैर के निशान बनाती हूं कागज से है मेरी दोस्ती कागज से है मेरी दोस्ती बोलो क्या कहलाती हूं सोचो सोचो सोचो पेंसिल पेंसिल एक बार फिर से तालियां आओ क्विज करें आज की पहेली पेंसिल पर आधारित थी कलाकार बाबला कोचर और बच्चे ध्वनिंकन बटिलंग लिंगडो और अमिताभ भट्टी आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी